सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक चौदाह कोई वासना पूरी नहीं होती जनी कोई होवे वैरागी हो वे जक की आशा करन न कभू, पानी पीवे मांगी हो वैराग कठिन है वैराग्य का अर्थ है जक से कोई आशा न रखे बुद्ध ने कहा धन्य भागी हैं वे जो परिपूर्ण रूप से हताश है पहली दफा वचन पढ़ो तो थोड़ी हैरानी होती हताश को धन्य भागी कहना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 एक भारती ने लिखा कि योग से असंभव भी संभव हो जाता है सिर शासन करो पैर पर खड़े होके हो 20 साल गुजार दिए अब सिर पर खड़े हो जो पैर पर खड़े होने से नहीं होता वो सिर पर खड़े होने से हो जाता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 मुझे सेवा का अवसर दो उसने लिखा जो तुम नहीं कर सके हो सकता है मैं कर सकूं लेकिन बुद्ध कहते हैं धन्य भागी हैं वे जो हताश हताश का उनका अर्थ बहुत और है वही नहीं जो तुम सोचते हो हताशा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 क्योंकि रास्ते पे कहीं गड्ढे में पानी पड़ा हो कुछ हो गीली जमीन पे नहीं चलता गड्ढों की तो बात छोड़ दो क्योंकि गीली जमीन में कीड़े पैदा हो जाते छोटे सूक्ष्म मर न जाए घास पर नहीं चलता क्योंकि घास पात में कहीं कोई छोटे छोटे कीड़े दबे हों मर जाए छिपे हो दब जाए दब जाए तो पानी में नहीं चलता तो वो तो आएंगे नहीं तुम चली जाओ लेकिन उन्होंने कहा हम कैसे जाएं? नदी बहुत पूर्व पर है नाव वाले भी नाव खोलने को राजी नहीं है पूर भयंकर है कृष्ण ने कहा कोई अर्चन की बात नहीं तुम जाके यमुना से कहना कि हे यमुना अगर नैमिनाथ जीवन भर के उपवास से हो तो रास्ता दे दो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 जो अनुभव को पाता है ये बातें अनुभव की हैं तो जब तक तुम्हें प्रेम की लौ न जगे जब तक तुम्हारे भीतर ध्यान का दिया ना जले तब तक तुम्हारा वैराग्य थोथा रहेगा ऊपरी रहेगा ऐसे वैराग्य से बचना ऐसे पांडित्य से सावधान रहना